मंत्राठ सहनावतो सहनौन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नवधीतमस्तो मषा वह शांति चलिए नमस्ते जी नमस्ते आइए हमारा जो प्रसंग चल रहा था ईश्वर के संबंध में क्योंकि पीछे कहा था ईश्वर प्रनिधान आद वा और ईश्वर प्रनिधान से समाधि और समाधि का जो फल है उसका सबसे अधिक शीघ्र प्राप्ति होती है ये हमने पीछे बताया था समाधि का लाभ और समाधि का फल दोनों शीघ्र ही प्राप्त होने हैं। अत्यंत सन्न आसन्नतम है तो ईश्वर आया तो ईश्वर क्या है तो ईश्वर के समझ में बताया था कि क्लेश कर्म विपाक आशय पर ईश्वर बोले की क्लेश अविद्यामिता राग द्वेश अभिनिवेश जो पांच क्लेश है और कर्म शुभ अशुभ कर्म जब व्यक्ति के अंदर विद्या होती है तो उसी के आधार पर कभी वह शुभ कर्म भी कर देता है कभी अशुभ कर्म भी कर देता है और उसका फल जो है सुख दुख जाति आयु भोग जन्म आयु भोग इत्यादि और फिर जो है उसके अनुरूप जो वासना वो सब संस्कार जी हेलो वासना है वो आशा है तो इनसे जो अपराध है इनसे जो रहित है पुरुष विशेष वह ईश्वर है वैसे क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपराष्ट तो पुरुष भी है जो जो तीन बंधनों को छेद करके तीनों बंधन जो है आधिदेविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक सत्र दस हेलो आवाज़ कट गई है जी हेलो आचार्य जी हाँ वो चार कट गया है मैं दोबारा से डालता हूँ फोन उसमें फिर अच्छा क्योंकि मेरा तो पूरा कटा हुआ है आपकी पिछले खाली पहले चार पांच यू नो वाक्य सुने उसके बाद फिर बंद हो गया तो मैं दोबारा फोन करता हूँ उसमें अच्छा अच्छा नमस्ते जी हेलो नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते जी हाँ अब आ गई दोबारा अब आ गई हाँ आ तो, आ तो मैं बतला रहा था कुबला गया होगा तो फिर उसको जोड़ना पड़ेगा चलिए कोई बात नहीं तो मैं बता रहा था कि ईश्वर जो है क्लेश अविद्या अविद्यास्मिता राग द्वेष द्वेश और फिर जब अविद्या राग द्वेष के कारण जो कर्म व्यक्ति करता है शुभ या अशुभ तो उस शुभ अशुभ कर्म और उस कर्म का जो फल है सुख दुख रूप फल और जन्म आयु भोग और आशय उस सुख दुख के अनुरूप जो जो वासना है जो है संस्कार वो आशय है इनसे जो अपराष्ट है इनसे जो रहित है उसको ईश्वर कहते हैं तो मैं बता रहा था कि इनसे रहित क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित तो पुरुष भी होता है वो आत्मा भी है कौन सी आत्मा जिन्होंने तीनों बंधनों को छेदन करके तीन प्रकार के जो बंधन है जो सत्व सत्जस्तमस इन तीन गुणों से बंधा हुआ जो ये व्यक्ति है तो इन तीनों बंधनों को छेदन करके आधि दैविक आधिभतिक आध्यात्मिक जो तीन प्रकार के दुख रूपी जो बंधन है इनको छेद करके कैबल्य को प्राप्त किए हुए हैं जो भी ऋषि महर्षि योगी जन तो जन उनके अंदर भी ये क्लेश नहीं है परंतु वह पुरुष है पुरुष विशेष नहीं है उसको पुरुष विशेष नहीं कहेंगे क्योंकि तो ये जो है बंधन को छेद करके बंधन को समाप्त करके बंधन को दग्ध बीज करके वह जो है कैबल्य को प्राप्त हुआ है परंतु ईश्वर जो है ईश्वर का उसके साथ संबंध बंधनों के साथ संबंध न कभी हुआ न कभी होगा और फिर मैंने बताया था कि जो मुक्त पुरुष जो होता है जो भी मुक्त पुरुष है उसका पहले बंधन जो है पूर्वा जो है बंधन कोटि जनत को पहले बंधन में था परंतु ईश्वर में ऐसा नहीं होता है ईश्वर का बंधन जो है ईश्वर का जो है बंधन ईश्वर कभी बंधन में नहीं आता है ये हमने बताया था और जो प्रकृति लीन नामक जो योगी है हाँ जी प्रकृति लीन नामक जो योगी है उसका आगे जो है बंध कोटि की संभावना होती है यदि इसके यदि वो और अधिक उपासना न करे और प्रकृति में लीन कर दिया है चित्त को वहां तक साक्षात्कार कर लिया हुआ है परंतु वह परमात्मा को भी साक्षात्कार नहीं कर पाया और भी भी बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो है आगे बंधन कोटी जाना जाता है तो ऐसा नहीं अर्थात तो ईश्वर न कभी बंधन में था न कभी होगा समझे नहीं समझ गया तो, वह तो सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है ये इतना तक हमने आपको पढ़ा दिया था मुक्ता वह सदा ही मुक्त है और सदा ही ईश्वर है अब उसके आगे चलेगा तो पढ़िए यो पढ़िएको पद पादानीश्वर से शाश्वतिक उत्कर्ष सह के मित आहोन इति तो बोल रहे हैं कि, हाँ, बोलते है यो असौ प्रकृष्ट सत्वपादान ईश्वर इश, ईश्वरस्य शाश्वत उत्कर्ष शाश्वतिक उत्कर्ष स निमित्ता आहोस्वित इति माने ऊपर कहा न कि वह ईश्वर सदा ही मुक्त है और सदा ही ईश माने सदा ही ईश्वर है ऐश्वर्य ईश्वर बने ऐश्वर्यशाली तो सदाही वह ऐश्वर्यशाली है और सदाही जो है वह मुक्त है वह कभी बंधन में नहीं आता ये जो बात कही उसी पर कह रहे हैं। बोल रहे हैं यो असह प्रकृष्ट सत्व सत्वोपादान ईश्वर से शास्वती का उत्कर्ष बोल रहे हैं प्रकृष्ट सत्व के उपादान के कारण उपादान के कारण उपादान से मैंने ये जो है सत्व मान प्रकृष्ट सत्व प्रकृष्ट सत्व कहते हैं सबसे उत्तम ज्ञान परमात्मा जो है ना आगे कहेंगे तत्र निरते स्वयं सर्वज्ञ बीजम परमात्मा सर्वज्ञ है परमात्मा जो है सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ होने के कारण वह सत्व माने ज्ञान सत्व माने बुद्धि जैसे होता है सत्व माने बुद्ध अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होता है सत्व माने हो जाता है बुद्धि भी सत्व माने ज्ञान भी हो जाता है तो बोल रहे हैं कि प्रकृष्ट सत्व के उपादान से उपादान के उपादान माने ग्रहण परमात्मा के अंदर जो है ईश्वर जो है ईश्वर के अंदर सबसे श्रेष्ठ प्रकृष्ट ज्ञान है माने उनको सदा ही मुक्त सदा ही से ले कहते हैं क्योंकि वह सर्वज्ञ है व्यक्ति जो है बंधन में तब आता है जबकि वह अविद्या से ग्रसित होता है अविद्या से ग्रसित रहता है तभी वह बंधन में आ जाता है जब उसके अंदर अविद्या यदि अविद्या न हो तो कभी बंधन में आएगा ही नहीं मुक्त पुरुष भी जो है मुक्त पुरुष भी उनका जो ये कहा जाता है कि भाई छत्तीस हजार बार सृष्टि प्रलय होता है तब उसके बाद फिर बंधन में आता है तो उस समय कुछ न कुछ शायद ये रहता होगा कर्म जैसे कि रास्ते में चल रहे हैं की भी हो गई रास्ते में चल रहे कुछ ऐसा हो गया तो वो सभी तो वो जो है ना अचानक में तो वो सब के कारण फिर जो है शेष जो रह जाता है उसके आधार पर उनको संसार में आना पड़ता है वैदिक सिद्धांत तो ये है कि भाई वो उसको पुनः आना पड़ता है परंतु तो दूसरे जो सिद्धांत है पौराणिकों का जो सिद्धांत है कुछ अन्य की न वह कभी लौट करके वापस नहीं आता तो कहने का अभिप्राय जो भी हो तो व्यक्ति बंधन में तभी आता है जब अविद्या से उसका मन ग्रसित हो अविद्या से उसका चित्त जब ग्रसित हो अविद्या से युक्त जब वह व्यक्ति होगा तभी वह बंधन में आएगा और जब अविद्या नहीं होगा तो बंधन में नहीं आएगा तो इसीलिए कि वही परमात्मा के अंदर तो प्रकृष्ट सत्व है प्रकृष्ट ज्ञान है तो प्रकृष्ट सत्व के उपादान होने से ग्रहण होने के कारण प्रकृष्ट सत्व जो ज्ञान है वह उस परमात्मा के अंदर गृहत है माने वह ग्रहण किया हुआ है समझ लीजिए तो प्रकृष्ट सत्व के उपादान के कारण ईश्वर का जो यह शाश्वतिक उत्कर्ष है शाश्वतिक माने स्वाभाविक शाश्वतिक का मतलब क्या है जी सभाविक. स्वाभाविक स्वाभाविक तो शाश्वतिक स्वाभाविक जो उत्कर्ष है कि सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है यह उसका का उत्कर्ष है उत्कर्ष का अर्थ क्या होगा जी उत्कर्ष का मतलब हुआ कि मैंने यह है ना कि वैसे उत्कर्ष का जो ये लेंगे तो उपसर्ग है कृष धातु है तो मने उत्कर्ष कहेंगे अधिकता को शताब्दी कर सकेंगे तो शास्विक जो अधिकता शाश्वतिक अधिक क्या वह सदा ही यहां पर उत्कर्ष का मतलब वो नहीं सदा यहाँ पर उत्कर्ष करते सदा ही मुक्त सदा ही ईश्वर ऐश्वर्यशाली यह परमात्मा का स्वाभाविक उत्कर्ष है श्रेष्ठता है अधिकता है मान इसका जो उत्कर्ष है कि वह सदा ही मुक्त है सदा ही ऐश्वर्यशाली है ईश्वर है यह परमात्मा का उत्कर्ष है समझे जी जी समझ गया कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है तो ज्ञान उसका उत्कर्ष होता है ना जी हाँ जी ज्ञान उस व्यक्ति का कोई शक्तिशाली है तो शक्ति उसका उत्कर्ष है तो ऐसे ही वह सदा ही मुक्त है और सदा ही ईश्वर है ये जो उसका ईश्वर का जो उत्कर्ष है क्या यह सनिमित सन यह उत्कर्ष जो है सनिमित्त सन है माने इसमें कोई प्रवाण है निमित्त सहित है इसका कोई हेतु है, है इसका कोई कारण है कि जो आप बोल रहे हैं कि सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है कि अपनी बात कर रहे हो आप निमित्त माने समझते हैं ना जी निमित्त कारण कारण हेतु तो परमात्मा सदा ही ईश्वर है सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है तो इसमें कोई निमित्त भी है कि वैसे ही है सनिमित्ता सनिमित्ता वह निमित्त सहित है प्रमाण सहित है हेतु सहित है हे तो निमित्त मान्य प्रमाण हाँ जी हेतु ही तो प्रमाण ही होता है ना जी हाँ जी हेतु जो बोलते इसका ये हेतु है हेतु भी जो दिया जाता वो कारण जो है वो अभी तो प्रमाण है है ना जी तो जैसे प्रत्यक्ष है हमने किसी को देखा मैंने तो प्रत्यक्ष देखा क्या प्रमाण है प्रत्यक्ष ही इसका कारण है प्रत्यक्ष अनुमानित एक हेतु बने कारण निमित्त और प्रमाण तो सकिम सनिमित सा वह निमित्त सहित है प्रमाण सहित है आहोत्त निर्निमित्ता या इसका कोई प्रमाण नहीं है निमित्त रहित है सदाही मुक्त है सदाही ईश्वर है जो परमात्मा का उत्कर्ष है ईश्वर का जो उत्कर्ष है क्योंकि तो वह प्रकृष्ट सत्व के से युक्त है प्रकृष्ट सत्व जो ज्ञान है उससे वह युक्त है तो प्रकृष्ट सत्व के उपादान होने से ग्रहण होने से क्या वह ईश्वर का उत्कर्ष सातिक उत्कर्ष निमित्त सहित है या निमित्त रहित है कारण सहित है या कारण रहित है प्रवाण सहित है या प्रवाण रहित है ये पूछ रहा है समझे हाँ जी तो उसका उत्तर दे रहा है आगे पढ़िए तस्य शास्त्र हाँ बोल रहे की वह सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है यह जो ईश्वर का शास्विक उत्कर्ष है स्वाभाविक जो अधिकता है श्रेष्ठता है उत्कर्ष है इसका प्रमाण शास्त्र है शास्त्र इस बात को बतलाता है शास्त्र माने वेद हाँ जी शास्त्र का मतलब यहां पर वेद लिया जाएगा तो उसका जो निमित्त है वह वेद है उसका शास्त्र है है ना जी जी। ये प्रमाण है क्योंकि शास्त्र बताता है कि वह सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है परेगा, छुक्रम अकायम अभ्रणम अस्नाविरम, शुद्धम अपाप वृद्धम बोल रहे हैं कि वह परमात्मा पर्यगात सर्वव्यापक है शुक्रम सर्वशक्तिमान बान है तेजस्वरूप है अकायम स्थल सूक्ष्म और शरीर से रहित है, उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, वो कभी नस नारी के बंधन में नहीं आता कदिया ना बंधन में नहीं आता सदा ही तो वह सदा ही बंधन से रहित है तो नस नारी के बंधन से रहित है शुद्धम वह पवित्र है अपाप वह कभी पाप में बंधता ही नहीं है पाप से विद्ध होता ही नहीं है मनुष्य पाप से विद्धता है प्राणी पाप से विद्धते हैं, परंतु जो है ईश्वर कभी पाप से विद्धता नहीं है पाप से कभी युक्त नहीं होता है समझे जी नहीं, समझ गया पाप वह कवि है वह सर्वज्ञ है कार्यदर्शी है मनीषी है सबके मन की बातों को जानने वाला परिभू है वह सब जगह विद्यमान है स्वयंभू है स्वयं अपने आप में विद्यमान है और वही स्वयं ही संसार को बनाने वाला है इसीलिए स्वयंभू है तो ये जो शास्त्र जो वेद का प्रमाण है नीति यश नाम महाद्यस उस परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है जो महान यश वाला है तो ये सब जो परमात्मा का ये जो वो सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है सदैव ऐश्वर इसमें ये शास्त्र प्रमाण है द्वितीयो अथर्वेद में है ना जी हाँ जी नौ द्वितीयो नौ, नौ तृतीय न चतुर्थो न पंचम परमात्मा न दूसरा है न तीसरा है न चौथा है न पांचवा है न छठा है न सातवा है न, न आठवा है नौ दसवा तो एक ही है एक वृत है ऐसा अथर्वेद में आता है मंत्र तो कहने का अभिप्राय है कि आप यदि शास्त्र को देखेंगे अर्थात तो वेद को देखेंगे तो वेद में स्पष्ट कहा है कि परमात्मा सदा ही जगह जगह कहा है कि वह परमात्मा सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है इसीलिए ये जो यहाँ पर पाणिनी जी महर्षि पतंजलि जी ने कहा ईश्वर का की जो व्याख्या की और उसका जो है ईश्वर के संबंध में जो बताया लक्षण किया और उसकी जो व्याख्या महर्षि वेद जी कर रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कि ये वह सदाही ईश्वर है कभी बंधन में नहीं आता वह में क्या बोलते हैं कि वो सदाही मुक्त है तो ये इसमें शास्त्र निमित्त है शास्त्र प्रमाण इसलिए तस् शास्त्रम निमित्तम उस शास्वतिक जो उत्कर्ष है सदाही मुक्त है सदाही ईश्वर है इसका निमित्त जो है इसका जो हेतु जो है इसका जो प्रमाण है वह शास्त्र है समझे हाँ जी समझ गया हाँ जी आगे आ, शास्त्रम पुनः शास्त्र प्रकाश्ठ वेरी उत्तर हो गया बोल रहे हैं कि भाई वह सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है कभी जन्म नहीं लेता कभी नस के बंधन में नहीं आता है तो ये इसका निमित्त आपने शास्त्र को बता दिया बताइए शास्त्र का क्या प्रमाण है शास्त्र शास्त्रम पुनः किम निमित्तम तो फिर ये बताइए कि शास्त्र का क्या निमित्त है शास्त्र का क्या प्रमाण है शास्त्र का भी कोई प्रमाण होगा प्रमाण के कोटि में आएगा तभी वह माननीय होगा न जी तो इसलिए उसका उत्तर दिया प्रकृष्ट सत्व निमित्तम इसका निमित्त तो प्रकृष्ट सत्व है प्रकृष्ट ज्ञान इसका प्रमाण है क्योंकि प्रकृष्ट सत्व के उपादान होने से ही जो है ईश्वर का साकर्ष है तो प्रकृष्ट मान परमात्मा के अंदर जो प्रकृष्ट सत्व है यही इसका निमित्त है अर्थात परमात्मा सर्वज्ञ है प्रकृष्ट सत्व वाला है वह उससे उत्तम ज्ञान उससे जहां पर ज्ञान की अंतिम सीमा है वह परमात्मा है तो प्रकृष्ट सत्व इसका निमित्त है अर्थात कहने का बड़े इसका निमित्त ईश्वर है प्रकृष्ट सत्व वाला कौन है ईश्वर है ईश्वर मने शास्त्र का वेद का निमित्त हो गया ईश्वर और ईश्वर का निमित्त हो गया वेद हाँ जी समझे जी हाँ जी परमात्मा और ईश्वर वेद दोनों एक दूसरे के निमित है निमित्त है क्योंकि तो, नि, तो वेद, परमात्मा की, है। वेद परमात्मा की वाणी है वेद परमात्मा की वाणी है इसलिए प्रमाण कोटि में है और वेद परमात्मा सदा मुक्त है सदा ईश्वर है ये कौन बतलाता है वेद बतलाता है तो ये थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है थोड़ा सा मगर एक दूसरे के प्रमाण है मगर और एक दूसरे के प्रमा... अच्छा यदि मैं आपको बोलू आपसे मैं पूछू आपसे मैं पूछू की कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है एक यजदत्त है दूसरा देवदत्त है है ना जी हाँ जी तो मैं आपसे पूछूं कि भाई देवदत्त का घर कहाँ है उसके सामने है। तो बोलेंगे कि यजदत्त के घर के सामने है हाँ और फिर यजदत्त का घर कहाँ है तो देवदत्त दत्त के घर के सामने है अच्छा बताइए जब यजदत्त का ही घर का प्रूफ नहीं है तो ये कह रहे हैं कि देवदत्त के देवदत्त का घर कहा है तो यशदत्त के घर के सामने है और यजदत्त का घर कहा है तो देवदत्त के घर के सामने है भाई दोनों का घर कहा है तो आमने सामने है यदि मान लीजिए ऐसा तो यदि एक दूसरे के सामने है हाँ तो ये जो है तो ये कोई प्रमाण थोड़ा है हाँ इसको कहते हैं इतरे आश्रय दोष इसका नाम क्या है जी नहीं इतरे आपसे दोष इतरे तर बोले इतरे तर आश्रय क्या है इतरे तर आश्रय दोष जी दोष है ये दोष माना जाता है कि भाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड देवदत्त का घर कहा तो यजदत्त के सामने यजदत्त का घर कहा है तो, तो देवदत्त के सामने दोनों का घर कहाँ है तो आमने सामने तो ये एक दूसरे, दूसरे पर डिपेंड है ना जी हाँ जी तो जब आपको यजदत्त का भी नाम पता नहीं देव का नाम भी पता नहीं ऐसा कोई होना चाहिए ना कि जे जो हमें चिन्ह पता हो फिर बोलेंगे तो हाँ उसके पास है परंतु ये है ऐसे एक उदाहरण भाई मूली एक किलो है और आ, क्या कहते है कि गाजर एक किलो है मैं बोला कि की जा मूली एक किलो है इसमें क्या प्रमाण है तो आप कहेंगे कि भाई गाजर एक किलो है इसलिए मूल्य में बोल गाजर एक किलो है इसमें क्या प्रमाण है तो बोलेंगे मूली एक किलो है तो ये प्रमाण के कोटि में थोड़े आता है जी वो तो कोई ऐसा बाट होना चाहिए एक किलो का जिससे प्रमाणित किया जाएगा कि भाई उस बाट से ये मूली हमने मापा था या गाजर मापा था तो गाजर एक किलो था अब एक किलो से हम जो है मूली को माप ले तो मूली भी एक किलो नहीं समझे नहीं, समझ गया अच्छी तरह समझ गया किसी अन्य प्रमाण से वह प्रमाणित होना चाहिए तभी तो होगा ना जी ये जब देवदत्त का घर है तो वो किसी अन्य प्रमाण से प्रमाणित होगा तभी वह उसका दोष समाप्त तो होगा इतरता से दोष समाप्त तो होगा नहीं तो क्या होगा कि वह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ऐसे ही यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई ए, ये जो है की ईश्वर का जो शाश्वतिक उत्कर्ष है ये इसका निमित्त क्या है इसका प्रमाण क्या है तो बोलते हैं शास्त्र इसका प्रमाण है और फिर बोलते हैं कि शास्त्र का क्या प्रमाण है तो बोलते इस ईश्वर इसका प्रमाण है हां जी। नहीं समझ गया, समझ गया, हां जी। तो तो नहीं समझे समझ इतने हाँ तो इतने है तो ठीक ही प्रूफ परंतु मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ पहले समझा रहा हूँ हाँ ये इतने तरह आश्रय दोष है तो अब जो है इसमें यह समझना है कि भाई इतने तरह से दोष जो कहां लगता है कहां होता है दो तरीके के पदार्थ होता है एक नित्य पदार्थ होता है एक अनित्य पदार्थ होता है अनित्य पदार्थ वह होता है कि जो नष्ट होता है जो नष्ट अनित्य पदार्थ में जो सदा रहने वाला है तो यहां पर देव देवदत्त का जो हमने उदाहरण दिया मूल्य का जो उदाहरण दिया ये सब अनित्य पदार्थ है तो अनित्य पदार्थ में तो ये संभावना है परंतु जो नित्य पदार्थ है उसमें तो अनादि संबंध है नित्य जो पदार्थ होता है उसका संबंध तो अनादि होता है इसलिए अनादि संबंध में ये दोष नहीं है मन क्या बोलते हैं कि जो नित्य पदार्थ है उसमें दोष नहीं होते ये नहीं होते तो इसीलिए यहां पर ईश्वर का और शास्त्र का जो संबंध है वह अनादि संबंध है कौन सा कौन सा संबंध है जी अनादि संबंध है अनादि संबंध है क्योंकि तो अनित्य पदार्थ में ये इतने तरह से दोष होता है परंतु जो नित्य पदार्थ है उसमें किसी में भी भाई जल शीतल होता है इसमें प्रमाण क्या है जल शीतल होता है इसमें प्रमाण क्या है या शीतल जो है जो शीतल है वह जल है और जो जल है वह शीतल है तो ये एक दूसरे का जो आप ये कह रहे हैं तो वो तो बोल रहे कि इसका तो नित्य संबंध है ना कि जल की शीत, जल के साथ शीतलता का अग्नि के साथ दहात्ता का इत्यादि इत्यादि तो नित्य जो पदार्थ है सत वजस्तम जो गुण है वो नित्य है उसके साथ उसके जो क्रिया है क्रिया उसका हर्ष का जो प्रभाव है उसका उसका अनादि संबंध है उसके साथ उसका क्या आजी अनादि संबंध है अनादि संबंध है ऐसे ही ईश्वर ईश्वर के ज्ञान जो है ईश्वर ईश्वर का जो ज्ञान है इसका अनादि संबंध है इसका कोई आदि नहीं है कोई अंत नहीं है इसका कोई आदि कारण नहीं है इसलिए अनादि है तो इसलिए यहाँ पर इतने दोष नहीं है तो ईश्वर का के प्रमाण में कि वह मुक्त ईश्वर है, इसके प्रमाण में शास्त्र प्रमाण हो गया शास्त्र को प्रमाण वेद को प्रमाण करने में ईश्वर हो गया क्योंकि वह प्रकृष्ट सत्व वाला है तो प्रकृष्ठ सत्व वाला निमित्त है मान वह ईश्वर जो है सबसे सर्वज जो है वह सर्वजता ही इस बात का निमित्त है सर्वजता परमात्मा का कि वह वेद में प्रमाण है क्योंकि परमात्मा का ज्ञान सदा नित्य होता है हाँ जी। कोई शंका ना ना ना चलिए आगे पढ़िएोतक शास्त्रोत शास्त्रो ईश्वर शा, शास्त्रो ईश्वर सत्वे वर्तमान मान्योर नादी संबंधा संबंधा संबंधा नहीं पड़ा हाँ जी हाँ, नादी हाँ जी उसके हाँ इसका एतयो शास्त्रयो शास्त्रोत्कर्षयो अलग अलग करेंगे शास्त्रोत्कर्षयो ईश्वर सत्व वर्तमान यो अनादि संबंध बोल रहे हैं कि इन शास्त्र और उत्कर्ष ईश्वर सत्वे ईश्वर के ज्ञान में वर्तमान जो ये शास्त्र और जो उत्कर्ष है ईश्वर सत्वे है ना जी हाँ जी ईश्वर सत्वे ईश्वर के सत्व में ईश्वर के ज्ञान में सत्व का अर्थ क्या जी ज्ञान ज्ञान ज्ञान तो बोल रहे हैं कि ईश्वर का जो ज्ञान है तो ईश्वर के ज्ञान में जो विद्यमान ये शास्त्र और उत्कर्ष इन शास्त्र और उत्कर्ष का अनादि संबंध अनादि संबंध है सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है यह और शास्त्र जो है मानी ईश्वर के ज्ञान में सदा विद्यमान है ना जी वो शास्त्र मान वेद इसमें अनादि संबंध है इसलिए शास्त्र का निमित्त हो गया ईश्वर और ईश्वर का निमित्त हो गया शास्त्र समझ गए जी हाँ जी शास्त्र प्रमाण वेद हो गया प्रमाणित करता है शास्त्र ईश्वर को और ईश्वर प्रमाणित करता है वेद को आगे पढ़िए हाँ जी सदै मुक्तर मुक्त हाँ। एतस्माद एतद इससे क्या हुआ इससे क्या कंक्लूजन निकला एतस्माद इसीलिए एतस्माद तस्मात इसीलिए या इस हेतु से एक यह होता है क्या कि सदा ही ईश्वर है और सदा ही मुक्त है ये बात होता है वह तो कविबंधन में नहीं आता है सदा ही ईश्वर है सदा ही मुक्त है ये होता नहीं ये बात होती है ना जी उसका प्रूफ हो गया अब ये उसका ये प्रूफ हो गया ना कि ईश्वर और ईश्वर और उत्कर्ष का शास्त्र ईश्वर और शास्त्र का अनादि संबंध है अनादि संबंध होने के कारण ही शास्त्र प्रमाणित करता है ईश्वर को और ईश्वर प्रमाणित करता है शास्त्र को और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि वह सदा ही ईश्वर है सदा ही मुक्त है क्योंकि शास्त्र में कहा है कि वह कभी बंधन में नहीं आता है समझे हाँ जी वेद कहता है कि कभी बंधन में नहीं आता है आगे पढ़िए साम्याती विनिर्मुक्तम बोल दे तस् ऐश्वर्यम वह सदा ही ईश्वर है बना ईश्वर तो उस ईश्वर का जो वह ऐश्वर्य है साम्यातिशय विनिर्मुक्तम उस ईश्वर का ऐश्वर्य साम्य और अतिशय से रहित है क्त है क्योंकि उसके ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उसकी समानता उसके साथ तुलना किसी का नहीं किया जा सकता आपको प्रथम शोला पढ़े होंगे तो उसमें है ना जी हिंदी क्या कहते हैं ऋषिदान जी कि जब उसके तुल ही नहीं कोई तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकता है याद आ रहा है प्रथम समोलास में कहते हैं तो उसके तुल्य ही कोई नहीं तो उससे उत्तम नहीं हो कुछ कर हो सकता है तो कहने का होता है कि परमात्मा का जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य को संसार के किसी व्यक्ति के साथ समानता नहीं की जा किया तुँद्णु। तुँद्णु। तुँद्णु। उसके ऐश्वर्य के साथ परमात्मा के ऐश्वर्य के साथ संसार के किसी भी ऐश्वर्य व्यक्ति के ऐश्वर्य की समानता नहीं की जा सकती इसलिए करें कि साम्य से विमुक्त है साम्य माने समता इक्वलिटी हाँ यही कहेंगे ना जी समान कम्पेरिजन इक्वलिटी माने समानता सम का होना बराबर ईश्वर के ऐश्वर्य का सम का होना ये नहीं होता और अतिशय ऐसा भी नहीं कि ईश्वर से ऐश्वर्य से और किसी और अधिक का ऐश्वर्य है हाँ जी नहीं समझे नहीं समझ गया समानता भी नहीं है और अधिकता भी नहीं है अधिकता भी नहीं है इसी में कहेगा I mean, कि तत् तक्च ऐश्वर्यम उस ईश्वर का जो वह ऐश्वर्य है तत्व तच्च ऐश्वर्य उस ईश्वर का वह ऐश्वर्य साम्य और अतिशय अधिकता जो है उससे विमुक्त है रहित है न उसमें साम्य न अतिशय इन दोनों से रहित है जैसे परमात्मा कुशल अकुशल कर्म से रहित है ना जी ऐसे साम्य अतिशय से रहित है ये नहीं कह सकते कि भाई ये ईश्वर का जो ईश्वर है इसके समान है या ये ईश्वर का ऐश्वर्य जो है इससे अधिक या इससे इस ईश्वर के ईश्वर्य से ये इस इस्वर अधिक है अतिशय तो भी तो नहीं उसका अंति नहीं है समझेजिए हाँ जी तो साम्य और अतिशय से रहित है किसी अन्य के ऐश्वर्य की समानता या अधिकता से किसी अन्य व्यक्ति के समानता या अन्य व्यक्ति के ऐश्वर्य की अधिकता इससे रहित है ये नहीं कहेंगे इससे इस ऐश्वर्य के साथ मैंने मैंने किसी अन्य के ऐश्वर्य की अधिकता से अधिकता अन्य के ऐश्वर्य की अधिकता है नहीं अन्य उससे तुलना किया ही नहीं है, कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता कम में ना ज्यादा में समझे हाँ जी अच्छा जी एक प्रश्न है इसमें ईश्वर का ऐश्वर्य जो कहते हैं उसका ज्ञान बल वो जितनी भी गुण उसमें आते हैं उसको कहते हैं वो सब उसका ऐश्वर्य है ना जी उसी? हाँ, ज्ञान बल शक्ति ये जितने भी संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हैं तो सृष्टि की रचना ये सब परमात्मा का ईश्वर सब कुछ ये उसके ऐश्वर्य है ईश्वर हाँ, तो शब्द की जो है श, जो क्या लीजिए रचना उसमें ईश शब्द तो हो गया यू नो सबसे महान सबका मालिक कह लीजिए सबके ऊपर राजा के रूप में और वर उसका ऐश्वर्य कहलाता है ईश्वर ईश्वर शब्द में ईश्वर शब्द में हाँ जी ईश्वर तो उसका ईष्ट भी है ना ईश्वर में कह कि दीजिए तो वर उसका ऐश्वर्य को लिए वर आता है शब्द वर वर शब्द हाँ जी ईश्वर में वर, हाँ वर मैंने श्रेष्ठ हुआ ना जी वर का मतलब श्रेष्ठ अच्छा अच्छा जी ईश का मतलब तो सबसे कहा जा क्या लीजिए जिसका ईशोपनिष्ठ ऐश्वर्य ईशा ऐश्वर्य ऐश्वर्य अर्थ में इश, ईश्धात हुआ अच्छा ईश्वर होना ऐश्वर्य है अच्छा ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है ऐश्वर्य सब... ईश्वर से ऐश्वर्य बना है ना जी हाँ जी तो ईश्वर का होना ही तो ऐश्वर्य है ऐश्वर्यशाली हाँ अच्छा होना वर मने वर को कहते ना हाँ जी, जी हाँ जी तो से तुलना कि किसी भी चीज ईश्वर के साथ संसार के किसी भी चीज की तुलना नहीं की जा सकती की अधिक है या कम है आगे पढ़िए ना तद न न तावत ऐश्वर्यातरे न तीसयते बोल रहे हैं कि न तावत ऐश्वर्य माने अन्य दूसरे जो ऐश्वर्य है ऐश्वर्यांतर जो है ऐश्वर्यांतर जो है दूसरे जो ऐश्वर्य है, है उस दूसरे ऐश्वर्य से न तावत अतिशह्य अतिशह्यते माने दूसरे ऐश्वर्य से तक ऐश्वर्यम वो जो ऐश्वर्य है वह ऐश्वर्य को बने अन्य ऐश्वर्य से इस ऐश्वर्य को यह कहने कि ये इससे आगे बढ़ गया सो नहीं कह सकते अच्छा। मैंने अतिक्रमित नहीं हो सकता न अतिशहये मन ऐश्वर्यांतर के द्वारा वह ऐश्वर्य अतिक्रमित नहीं हो सकता उल्लंघित नहीं हो सकता उल्लंघित नहीं होता है कि संसार का किसी व्यक्ति का या किसी धन ने टाटा बिरला अंबानी रिलायंस वाले जो कुछ भी है टाटा बिरला अंबानी इत्यादि का जो ऐश्वर्य है ईश्वर के ऐश्वर्य से अधिक हो गया हाँ नावत ना ऐश्वर्यांतर है न अतिशह्य ऐश्वर्यांतर के द्वारा वह ईश्वर का जो ऐश्वर्य है न अतिशयते वह अतिशहित नहीं होता मने वह क्रमित नहीं होता ऐश्वर्यांतर के द्वारा उल्लंघित नहीं होता उसे कभी बढ़ नहीं सकता उससे हाँ वो बढ़ नहीं सकता हम्म आगे यदे वतिशायी देव तत् तत्स्यात हम्म और बोल रहे कि यदे अतिशायी सियात और जो ही अतिशाई है सबसे अधिक है जो ही जो ऐश्वर्य जो है अतिशायी है वही जो है तद एवं तत् वह अतिशायी ही जो है सबसे अधिक जो ऐश्वर्य है वही तत् वही ईश्वर का ऐश्वर्य है जी हाँ जी जो ऐश्वर्य सबसे अतिशायी है सबसे अधिक है मने वही जो है साक्षात ईश्वर का ईश्वरी हो वही ईश्वर का मैने जिसके आगे अंतिम सीमा है ही नहीं जो सबसे अधिक ऐश्वर्य है वही ईश्वर का है समझे हाँ जी आगे पढ़िए एक मिनट तस्मात यत्र का प्राप्ति है ऐश्वर्य से स ईश्वर तो बोलते हैं कि ईश्वर किसका नाम है तो जहां पर इसीलिए जहां ऐश्वर्य की अंतिम सीमा है काष्ठा प्राप्ति है काष्ठा प्राप्ति कहते हैं ईश्वर की ऐश्वर्य के अंतिम सीमा अंतिम पराकाष्ठा जिसमें ऐश्वर्य की काष्ठा प्राप्ति है ऐश्वर्य की अंतिम सीमा है ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है जिसमें वह ईश्वर है ईश्वर उसका नाम होता है जिसमें ऐश्वर्य की काष्ठा प्राप्ति है इसका ऐश्वर्य की अंतिम सीमा है ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है चरम सीमा है काष्ठा प्राप्ति बोले चरम सीमा वह जो है ईश्वर है हाँ जी आगे अस्ति अस्ति क्योंकि उसके समान उस परमात्मा जो ईश्वर है उस ईश्वर के समान कोई ऐश्वर्य नौ तत्व समान उसके समान ईश्वर के ईश्वर के समान में कोई ऐश्वर्य नहीं है उत्तर दे रहे हैं कस्मा, पढ़िए कस्मात क्यों तो उत्तर दे रहे हैं, पर ये कस्मात द्वयो तुल्य तुल्यो कि युग पद का मित्र अर्थ है नव मिधुमस्ता पुराण पुराण मिद, प्रकाम दुनत्व बोल रहे हैं तस्मात क्यों तो बोल रहे हैं की दूर तुल्यो एक युगपथ अर्थे नवम इदम् अस्तु पुराणम इदम् अस्तु इति एक सिद्धौतर प्रकाम विघात पूर्णतम प्रसक्तम बोल रहे हैं कि भाई ईश्वर के समान ऐश्वर्य और कोई ऐश्वर्य नहीं होता है क्यों क्योंकि भाई दो जो तुल्य एक समान के एकस्मिन एक युवत कामित अर्थ से दो माने एक समान वाले एक जैसे वाले जैसे दो पदार्थ हैं। तो युगपथ मैंने द्वयो तुल्योह माने जो तुल्य जो पदार्थ है जो वस्तु है तो द्वयो तुल्योह अर्थयोह का इसमें अध्यार कर लेंगे क्योंकि आगे अर्थे शब्द आया हुआ है तो जो समान दो समान रूप वाले समान स्वरूप वाले समान गुण वाले इत्यादि जो पदार्थ है उनमें से एक युगपत कामित अर्थ बोल रहे हैं कि एक साथ युगपत माने एक साथ एक में माने एक साथ एक युगपथ कामिते अर्थ ये जो कामित माने इच्छित कामित का मतलब क्या है जी इच्छित इच्छित तो एक कामित अर्थ को तो एक साथ ए, क्या कहते हैं कहा गया दो तुल्यो दो दो तुल्य पदार्थ है उस तुल्य पदार्थों में एक यदि अर्थ की हमें कामना है एक साथ यदि एक एक युगपथ कामित अर्थ है तो एक युगपथ कामित अर्थ का अर्थ कि एक साथ एक कामित अर्थ में इच्छित अर्थ में माने कहे समान कोटि के जो दो ऐश्वर्य वाला पदार्थ है तो समान कोटि के दो ऐश्वर्य वाले पदार्थ में या पदार्थ के विद्यमान होने पर तो उसमें से एक समय में तो एक ही पदार्थ में एक ही पदार्थ में व्यक्ति की इच्छा होगी ना जी हाँ जी दोनों ऐश्वर्य वालों को जो अभिष्ट किसी एक पदार्थ के विषय में एक ही काल में ये बात होगी क्या तुल्यो एक युगपत कामित अर्थे एक युगपत कामित अर्थ में होने पर युगपते अर्थ मैंने कामित अर्थ है मैंने एक साथ दो तुल्य वाले समान वाले जो दो पदार्थ हैं उनमें से एक साथ एक मान एक कश्मी युगप मैंने एक में एक साथ इच्छा होने पर है एक साथ इच्छा होने पर एक में नवम इदम अस्थु पुरानम इदम अस्तु यह नया है हो वे यह पुराना है कोई भी व्यक्ति जैसे आप सब्जी भी खरीदने के लिए जाते हैं तो सब्जी खरीदते हैं तो जैसे तैसे आप ले लेते हैं कि उसमें भी छांटते हैं छांटते हैं जी तो तो आप जो छांटते हैं तो किस क्या मन में सोच करके छांटते हैं कि ये गंदा है ये अच्छा है एक एक पुराना नया है और ताजा है एक... मतलब एक अच्छा है ये तो जब एक अच्छा है एक पुराना एक गंदा है गंदा तो एक को आपने जब अच्छा चयन कर लिया तो दूसरा अपने आप ही पुराना है या कुछ कमी है उसमें ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया हाँ जी हो गया तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि द्वयो तुल्यो एक अर्थ है तुल्य समान स्वरूप वाले जो जो दो पदार्थ हैं समान कोटि के जो दो पदार्थ हैं उन दो पदार्थों में युगपत एक में एक साथ कामित अर्थ में एक साथ यदि आपको इच्छा हो कि भाई हमें लेना है उसमें से एक में आप होगा कि यह नवीन है और यह पुराण है तो इति ही एक सिद्ध एक के सिद्ध होने पर इतर से प्रकाम विघात प्रकाम विघात मने इतर में इच्छा समाप्त हो जाएगी कि भाई दूसरा नहीं लेना है प्रकाम के विघात होने से उनत्म प्रसक्तम उसमें उन्नत्व जो है न्यूनत्व जो है न्यूनता जो, जो है उसकी प्राप्ति होती है होती है कि नहीं होती है होती है जरूर तू ये करा है। आगे, आगे।, आगे। तुल्य, प्राप्ति बोल रहे है कि द्वो तुल्यो युग पद कामितार्थ कामितार्थ प्राप्ति नास्ती मैं एक समान वाले जो दो पदार्थ में एक साथ कामित अर्थ प्राप्त नहीं होता है एक साथ दोनों की इच्छा नहीं की जा सकती एक साथ या पुराना है या, या नया है या खराब है ये अच्छा है तो इसलिए जो अच्छा अच्छा उसको ग्रहण कर लेंगे जो पुराना होगा उसको छोड़ देंगे जो खराब होगा उसको छोड़ देंगे तुल्य हो माने तुल्य दो पदार्थों में युगपत एक साथ कामितार्थ कामित कामितार्थ की माने कामित अर्थ की इच्छित अर्थ की प्राप्ति की माने एक चाह वो जो है कि ये एक साथ हो ही नहीं सकता नहीं होता है समझे जी हाँ युगपत कामितार्थ प्राप्ति नस्ती एक साथ जो कामितार्थ की प्राप्ति नहीं है कामित अर्थ की जो हमें चाहने वाले जो हम अर्थ है उसके एक साथ प्राप्ति नहीं है क्यों नहीं हुआ है क्योंकि तो अर्थ विरुद्धत्व अर्थ के विरुद्ध होने से एक नया है एक पुराना है एक गंदा है एक अच्छा है समझे कि नहीं? नहीं समझ गया जी एक सड़ा हुआ है नई सड़ा हुआ है इत्यादि तो एक साथ प्राप्ति हो नहीं सकती हम्म तो अर्थ के विरुद्ध होने से आगे क्या कर विरुद्धत्व आपके सामयाति विषय विनुर्मुक्त ऐश्वर्य स एवर पुरुष विशेष वह पुरुष विशेष बोल रहे हैं इसलिए यस्य साम्यातिशयी मने इसीलिए जिसके साम्य और अतिशय से मुक्त विश्वर है जिसका कि ये इसके समान है ये इससे इत्यादि इससे जो रहित है वही ईश्वर है जिस के साम्य और अतिशय से रहित विनिर्मुक्त जो ऐश्वर्य है जिसके है ऐश्वर्य वह ही ईश्वर है पुरुष विशेष है वह जो है पुरुष विशेष है समझा नहीं समझ गया हाँ तो अच्छा जी तो इतना ही रहने दीजिए हाँ जी क्वेश्चन शंका नहीं शंका तो नहीं है एक बात कहनी थी कि शुक्रवार को मेरी एक अपॉइंटमेंट है तो कल तो ठीक है कल तो मैं हूँ शुक्र को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मंत्र पाठ करें हाँ जी द पूर्णमीदम पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्णस्णमा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शाति नमस्ते नमस्ते धन्यवाद आपका बहुत